पातंजल योग प्रदीप साधन सूत्र इक्कीस संगति इस दृश्य का प्रयोजन पुरुष के लिए है यह अगले सूत्र में बतलाते हैं तदर्थ एव दृश्य सत्मा अन्वयाथ उस पुरुष के लिए ही यह सार दृश्य का स्वरूप है व्याख्या ऊपर कहे हुए लक्षणानुसार दृश्य का जो स्वरूप है वह पुरुष के प्रयोजन के हेतु है क्योंकि प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजन की अपेक्षा न करके केवल पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ही प्रवृत्त होती है इसी को निम्न कारिका स्पष्ट करती है इसे त्य प्रकृति कृतो महदादि विशेष भूतपर्यंत प्रतिपुरुष विमोक्षाथ स्वार्थयो परार्थ आरंभः इस प्रकार प्रकृति से किया हुआ महस से लेकर विशेष भूतों तक का आरंभ प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए स्वार्थ की नाई परार्थ है वस्य प्रवृत्ति निमित्त क्षीर से यथा प्रभृतिर पुरथ विमोक्ष निमित्त तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। से बछड़े की वृद्धि के निमित्त जिस प्रकार अचेतन दूध की प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है नाना नानाविधरूपायैपकारिण्युपकारिण पुंसा गुणवत्त्या गुणस्थ्य सतत आपाथक चरति नाना प्रकार के उपायों से यह उपकारिणी गुणवती सत्वरजस्तमस गुण वाली प्रकृति उन अनुपकारी गुण रहित गुणातीत पुरुष के अर्थ निस्वार्थ काम कराती है जिस प्रकार परोपकारी सज्जन सबका भला करता है और अपना कोई प्रत्युपकार नहीं चाहता टिप्पणी व्यास भाष्य का भाषानुवाद सूत्र इक्कीस दृश्य रूप पुरुष के कार्य कर्म और फल के भोगार्थ दृश्य है उसकी प्रयोजन सिद्धि के लिए ही दृश्य का आत्मा होता है अर्थात स्वरूप होता है यह अर्थ है जड़ होने के कारण दृश्य का स्वरूप पर चेतन रूप से ही लब्ध होता है इसलिए जिन पुरुषों का भोग और अपवर्ग प्रयोजन सिद्ध हो गया है उनसे नहीं देखी जाती अब प्रश्न होता है क्या स्वरूप के हान से इस दृश्य का नाश हो जाता है उत्तर नाश नहीं होता भोजवृत्तिभाष्यार्थ हो। पूर्वोक्त लक्षणानुसार जो दृश्य का स्वरूप है वह उस पुरुष के भोक्तृत्व प्रयोजन संपादनार्थ है क्योंकि प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजन की अपेक्षा से प्रवृत्त नहीं होती किंतु पुरुष के भोक्तृत्व संपादन के लिए प्रवृत्त होती है विज्ञान भिक्षुके वर्ति का भाषानुवाद बुद्ध से अतिरिक्त दृष्टा के विषय में सूत्र प्रमाण करते हैं तदर्थ एवं दृश्या दृश्य उस पुरुष के अर्थ है प्रयोजन है भोग है और अपवर्ग भोग और अपवर्ग ही है प्रयोजन जिसके वह पुरुष है यह मध्यम पदलोपी समास है भोग अपवर्ग प्रयोजन वाला ही दृश्य का स्वरूप है कार्य और कारण रूप तीनों गुण स्वार्थ नहीं हैं इसमें अनुमान का यह प्रयोग है गुण परार्थ है संगत्यकारी होने से सयादि की भांति इस अनुमान से बुद्धि से अतिरिक्त पुरुष नामक पर की सिद्धि होती है इस अनुमान की व्याख्या पुरुष सूत्रों में कर चुके हैं तदर्थ ये दृश्य है इतना कहने से ही निर्वाह हो जाता है धातु का अर्थ जो दर्शन है उसमें अन्वय का भ्रम ना हो इसके लिए आत्मपद का प्रयोग किया है तदर्थत्व में युक्ति करते हुए सूत्र की व्याख्या करते हैं दृषि रूपश्चेती क्योंकि दृषि रूप पुरुष का जो कर्म के सदिष्कर्म दर्शन उन दर्शन की विषयता को प्राप्त हुई वस्तु दृश्य होती है और दर्शन सब वस्तुओं का प्रयोजन है यह बात सर्वसम्मत है उसी के लिए गुणों का स्वरूप है जो वस्तु पर प्रयोजन के लिए हुआ करती है वह पर प्रयोजन के बिना एक क्षण भी नहीं ठहर सकती नित्य या अनित्य प्रयोजन के बिना किसी भी परार्थ वस्तु की स्थिति न दिखने से वह पुरुषार्थ की सिद्धि का कारण है यह बात सिद्ध होती है इस सूत्र से यह सिद्ध है कि दृश्य की सत्ता पर चैतन्य के अधीन है